श्री रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी अद्भुतानंद अट्ठारह सौ अंठानवे ईस्वी के अंतिम भाग में कुछ दिन उन्होंने काकुड़ घाछी के योगोद्यान में भी निवास किया था उन दिनों मठ नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में था बीच बीच में स्वामी अद्भुतानंद वहां भी दिखाई देते थे हाल ही में अमेरिका से लौटे स्वामी शारदानंद उस समय अपना बिस्तर आदि बड़ी अच्छी तरह से रखा करते थे और लाटू महाराज हंसी करने के लिए उनके कमरे में घुसकर सब अस्त व्यस्त कर देते थे स्वामी शारदानंद जब इसका कारण पूछते तो वे कहते थे देख रहा हूँ कि उस देश से लौटकर तुम कितने साहब बन गए हो यह सुनकर स्वामी शारदानंद केवल हंस देते थे उसी वर्ष दिसंबर में राम बाबू की अंतिम बीमारी के समय लाटू महाराज ने उनके सैया के निकट सर्वदा उपस्थित रहते हुए प्राणपण से उनकी सेवा की थी रामबाबू को रात दिन पंखे की हवा चाहिए थी और लाटू महाराज रात भर उस कार्य में लगे रहते थे सन्यासी हो जाने पर भी वे हितकारी के प्रति अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं हुए थे 1899 सौ ईस्वी में स्वामी जी जब दूसरी बार विदेश गए तो लाटू महाराज बेलूरम छोड़कर बीडन स्ट्रीट में स्थित बसुमती पत्रिका के छापखाने में चले आए उस समय वे समाज के निम्न स्तर के बहुत से लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से मिले थे बाद में जब कोई पूछता उन चरित्रहीन लोगों के साथ आप मेल जोल क्यों रखते थे तो वे उत्तर देते परंतु उन लोगों में छल कपट तो नहीं था लोगों का मूल्यांकन करने के लिए साधु का यह मापदंड अद्भुत है छाप खाने के कर्मचारियों को वे खूब खिलाया करते थे उनके लिए उबले चने उबले सकरकंद, चाय मोहनभोग ये सब सामग्री वे स्वयं अपने हाथ से बनाते थे फिर कभी कभी वे हिंग की कचौड़ियाँ खरीद लाते थे दिन का समय वे गंगा तट पर ही बिताते थे वहाँ जो भी जो कुछ दे देता उसी से वे प्रतिदिन इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते थे उनकी स्वयं की आवश्यकताएं बहुत कम थी दो तीन कप चाय और उसके साथ उबले चने इतना ही पर्याप्त था बहुत अनुरोध करने पर हुआ तो एक आज कचौड़ी ले लेते थे इस प्रकार उन्होंने कुछ दिन बिताए फिर अठारह सौ के अंत में जब बसुमती छापाखाना स्थानांतरित होकर ग्रे स्ट्रीट में चला आया तो वे भी अन्यत्र चले गए दूसरे वर्ष दिसंबर में स्वामी जी बेलुरमठ लौट आए स्वामी अद्भुतानंद उस समय वहीं रह रहे थे परंतु वे स्वेच्छापूर्वक उनसे मुलाकात करने नहीं गए स्वामी जी को स्वयं ही उन्हें गंगा तट से ढूंढ लाना पड़ा स्वामी जी के शतश प्रयासों के उपरांत भी लाटू महाराज प्रणालीबद्ध संघ जीवन से बद्ध नहीं हुए यहाँ तक कि 1901 सौ ईस्वी में स्वामी जी ने जब उनको ट्रस्टी बनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा मुझे यह सब झंझट अच्छा नहीं लगता मैं इन सब में नहीं पढ़ूँगा लाटू महाराज यद्यपि निरक्षर थे फिर भी शास्त्र की वाणी उनके निकट केवल कहने भर की बात नहीं थी वह तो आंतरिक अनुभूति का विषय था एक दिन सुधीर महाराज के साथ वे पंडित शशधर तर्क की उपनिषद व्याख्या सुनने गए पंडित जी ने जब कठोपनिषद से अंगुष्ठ मात्र पुरुष पुरुषोतरात्मा सदा जना हृदय सन्निविष्ट तम स्वाक्षरी के के के आकार का परमात्मा मनुष्यों अंतर हृदय में में सदा विद्यमान है में से सीख निकालने के समान उसे शरीर से अलग करना चाहिए कठोपनिषद दो तीन सत्रह इस श्लोक का पाठ करके अर्थ बताया तो लाटू महाराज ने उसका अपनी अनुभूति के साथ सामंजस्य पाकर निकट बैठे शुद्धानंद से उत्साहपूर्वक कहा ऐसुधीर पंडित ने ठीक ही कहा है इस बात को उन्होंने कुछ जोर से ही कह दिया इससे दूसरों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकता है और लोग इसका विपरीत अर्थ लगा सकते हैं इस ओर उनका बिल्कुल ख्याल नहीं था और केवल एक बार ही कहकर उन्हें तृप्ति नहीं हुई अंतर की उद्वेलित आनंद राशि प्रतिक्षण तरंग की भांति बाहर तटभूमि पर छलक पड़ने लगी और वे स्वामी शुद्धानंद की देह को ठेलते हुए कहने लगे ऐसुधीर पंडित ने ठीक ही कहा है अंत में सुधीर महाराज ने सोचा कि उपस्थित लोग तो इस भाव का गांधीर्य नहीं समझ सकेंगे अतः सभागृह के चल से चल देना ही श्रेयस्कर है निवास स्थान पर पहुँचने के बाद भी स्वामी अद्भुतानंद के आनंद का आवेश नहीं जुटा यहाँ तक कि रात में भी वे शुद्धानंद को जगा कर लगे ऐसी सुधीर पंडित ने ठीक ही कहा है कहना न होगा एक ही उच्च भाव में इस प्रकार इतनी देर तक एक ही कमरे में रहते शास्त्र चर्चा भी करते थे लाटू महाराज की यह शास्त्र प्रीति गहरी रात में भी अपूर्व रीति से व्यक्त होती थी रात में कभी कभी अचानक ही वे आदेश देते सुधीर सुधीर गीता पाठ करो शुद्धानंद आनंदपूर्वक वैसा ही करते थे